केन उपनिषद प्रथम खंड ब्रह्म आदि से अतीत और अनुपास्य है यद्वाचान यदाचानभ्युदितुद्यते तदवे तदेव तम विधि नेदम यदि मुसते जो चैतन्यमय सत्ता वाणी के द्वारा उच्चरित नहीं हुई है परंतु जिसके द्वारा वाणी प्रवृत्त होती है तुम उसको ही ब्रह्म जानो इसको नहीं जिस इसकी लोग अपने से पृथक रूप से उपासना करते हैं जो चैतन्य वस्तु वाली या शब्द के द्वारा कही नहीं गई है पर जिसके द्वारा वाणी व्यक्त होती है उसी को तुम ब्रह्म समझो न कि उसे जिसकी लोग अपने से भिन्न रूप से उपासना करते हैं भाष्य चैतन्य मात्र यैतन्यम सत्ताकचा वगेति जिह्वामूल आदिषु अष्टु स्थनषु विषक्त आज्यक वर्ण चर्थसकेत क्रम प्रयुक्ता शब्द इति उच्यते अकारो वै सर्वाक्सा स्पर्श इति मितम अमितम अतस्थ्मी नातीुते मृतम स्वर सत्याृते यचा पदत्वेन पीछिया करणगुणवत्या अनभ्युदित अकाशित अनभ्युक्त चैतन्य मात्र सत्ता वाला वा ब्रह्म जो वाक वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं होता वाक उस इंद्रिय को कहते हैं जो जिह्वा मूल आदि हृदय कंठ तालु, धा दंत नासिका तथा ओष्ट आठ स्थानों में अधिष्ठित है अग्नि देवता से संबंधित और वर्ण अक्षरों को अभिव्यक्त करने वाला है ये वर्ण या अक्षर भी अभीष्ट अर्थ के अनुसार संख्या में सीमित होकर तथा विशिष्ट क्रम से प्रयुक्त होते हैं और उसे अभिव्यक्त करने वाले शब्द पद या वाक्य कहलाते हैं श्रुति में भी कहा है अवर्ण ही संपूर्ण वाक वाली है और वह वाक् स्पर्श क से म तक के 25 वर्ण अंतस्थ य तथा उष्म अक्षरों के रूप में अभिव्यक्त होकर अनेक तथा विविध रूपों वाला हो जाता है मित पद्यात्मक यथा ऋग्वेद अमित गद्यात्मक यथा यजुर्वेद स्वर गेय तथा साम यथा सामवेद सत्य और मिथ्या ये विकार विभिन्न रूप है जिस वाणी के तथा पद या शब्द द्वारा सीमित तथा करण इंद्रिय गुण वाली है उस वाक के द्वारा वह ब्रह्म अनाभ्युदितम अर्थात प्रकाशित या कथित नहीं हुआ है ये न ब्रह्मणा विवीक्षी अर्थे वाक अभ्युद्यते चैतन्य ज्योतिषा प्रकाश्यते इति इति एतद् उक्तम सक यो वाचम अंतरो यमयति वाक्ति वदनवाक् सनेयके या वाक वाचसनेयकेषुद्ध सा घोषेशु प्रति कश्चिताेदब्राह्मण प्रश्न उत्पाद प्रतिवचनम उत्तम साया स्वप्ने भाषते सा वक्तु वक्ति वक्तन्य ज्योति स्वरूप नी विपरिलोपो विद्यते इति श्रुते जिस ब्रह्म के द्वारा इच्छित अर्थ को उच्चरित करने के लिए वाक इंद्रिय सहित वाणी प्रवृत्त सक्रिय होती है अर्थात जिस चैतन्य ज्योति के द्वारा प्रकाशित या प्रयुक्त होती है उसी को यहाँ वाणी का वाणी कहा गया है उसी को बृहदारण्य में कहा गया है बोलता हुआ वह वाक कहलाता है जो अंतर में रहकर कर वाली को नियंत्रित करता है इत्यादि अन्य श्रुति में भी यह प्रश्न उठाकर कि जो वाणी मनुष्यों में होती है वह ध्वनियों ध्वनियों में प्रतिष्ठित होती है क्या कोई ब्रह्मवेत्ता उसे जानता है उत्तर में कहा गया है वाणी वह है जिसके द्वारा स्वप्न में बोला जाता है वही नित्य चैतन्य ज्योतिष स्वरूप वाक ब्रह्म ही वक्ता के बोलने की शक्ति है श्रुति में भी है वक्ता के बोलने की शक्ति का कभी लोप नहीं होता तदे आत्मा स्वरूप ब्रह्म निरतिशय भूमाख्यम वागादि ब्रह्मईं विद्दि जी यागाउपिचोह चपशुसह चक्षु श्रोत्र सेोत्र मनसो मन कर्ता भोक्ता विज्ञाता इति प्रशासीतानंद ब्रह्मतीदय संव्यवहारा असंग व्यवहारे निर्विशेषे प्रवर्तन्ते तान अस्यवहारे निर्वशेषे एव ब्रह्मणी प्रवर्तुस्त आत्माशेष ब्रह्म विधि शब्द नईदं ब्रह्म यदिदिभेद विशिष्ट अनात्मा ईश्वर आदि उपाससते ध्या तदवे ब्रह्म उक्ते अपि न इद ब्रह्म इति अनात्मनो अब्रह्मत्व पुनः उच्चते नियम अन्य ब्रह्म बुद्धि परिसंख्या वा उसी आत्मस्वरूप को तुम ब्रह्म जानो सर्वोच्च व्यापक सबसे बड़ा और बृहद अर्थात अनंत होने के कारण उसे ब्रह्म कहते हैं जिन वाकवाणी आदि उपाधियों के कारण शब्दातीत निर्गुण परम तथा साम्य रूप ब्रह्म के लिए वाणी का वाणी चक्षु का चक्षु सूत्र का स्रोत मन का मन कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियंता प्रशासक विज्ञान आनंद ब्रह्म आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें छोड़कर अपनी उपाधि रहित आत्मा को ही निर्गुण ब्रह्म समझो यहाँ एव ही शब्द का यही तात्पर्य है जिन विभिन्न उपाधियों से युक्त अनात्म अनात्म मनात्म स्वरूप ईश्वर आदि की लोग अपने से पृथक रूप से उपासना अर्थात ध्यान करते हैं वह ब्रह्म नहीं है उसी को तुम ब्रह्म जानो ऐसा बताने के बाद भी उसी को दृढ़ीभूत और भी पक्का करने हेतु अथवा अन्य वस्तुओं पर से ब्रह्मबुद्धि का परिसंख्यान परिसंख्यान तत्र चान्यत्र च चा प्राप्तों परिसंखेति कवयते एक से अधिक स्थान पर कार्य या अर्थ की संभावना होने पर अन्यों के निवारण पूर्वक एक में निमित करने को परिसंख्यान कहते हैं निराकरण करने के लिए पुनः वह ब्रह्म नहीं है कहकर अनात्मा का अब्रह्मत्व प्रतिपादित किया गया है